वंदे गुरुपद भक्तसमित श्रीचैतन श्री वंदे नित नंदसोदित श्रीनंद नंद श्री बंदेराधिकरण गोपीजन सामुक्त बिंदा बन मनोहर वाँछा कलपतरो व्य कृपा पतिता पावने वैष्णवीभ्यो नमो नम मूक तमह बंदे पर बृन्दाई तुसित वै पिया वै केशवश स्न भक्ति पदे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नवी सरस्वती वो जय मुदी संकर्तनी कृष्ण कथोपदेश गौरी पत्र प्रकाशनेश सदाक्तगुरभक्ति भक्ति प्रमोदक प्रमद जगद सदा पिभवन भविष्ठ तीर्थास्पद शिव भीरचारनुतपाली वंदे महापुरुष तेरना दुस्त सुम धर्मीष्टाजा जतगा तप्सिम वहाद वंदे महापुरुष तेरना यहाद पल्लवनक चंदम्छटा विस्फुित किधु सुदर्श पूर्ण निराग्रस सागरसारमे साराधि कामि कदा श्री कृष्ण कृष्णचैतन्य प्रभु नितांद्रियात गदाधर शिवासादी गौरभक्तविंद श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नितानंद्रिया गदाधर शिवा सदी गौरव हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे ताक्ष आजितुजौ कनका बदत संकेतनिकतरो कमलाक्षजुगरपाल वंदे जगत् करुणा बतारू हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे नमामि गंगे तब पाद पंकजम सुरा सुर दीप भुक्ति भक्ति चद भावानूपे नदा नरण गंगातरंग रमणीय जटाकलाप गौरीविशी तवाम भाग नारायणो नारायण प्रियमन महारम वसी वागी सजस्व वदने लक्ष्मीशी ये हृदय संविदमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरी जॉ ब्रह्म वरुणेन्दर दु तो स्थिति बैष्त वही वेद संग पदक्रमोपनिषद गाय साम घनावस्थित गतिन मनसा पश्वि योगि जम न विदुसुरासुरगणा देवायुता शिशिभक्ति सिद्धांत श्रीशिलाभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताए कृष्णों का विषय कृष्णों का जो संबंधित जो विषय है ये बड़ा आश्चर्य विषय है जड़ जगत का आदमी ये सब विषय बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहता है कृष्ण का विषय कृष्ण का प्रसंग जो है बड़ा अद्भुत प्रसंग है इसमें विश्वास नहीं होता जड़ जगत का आदमी जो है विश्वास नहीं होता हर वक्त गुरु वैष्णव का संग हो शुद्ध गुरु वैष्णव का तभी संभव है एक पल भर के लिए सत्संग बंद हो गया एट दैट मोमेंट असत्संग आके तुमको ग्रास कर लेगा। माया देवी ऐसा ही प्रबल ऐसा ही महादेवी का प्रभाव एक पल भर टाइम जो है वो काफी है आदमी को गिराने के लिए आदमी को ऊपर से पूरा नीचे गिरा दे यहां तक कि स्वर्गों का जितना देवता लोग है वो भी त्यागी बनने के बाद वो भी त्यागी बनने के बाद सन्यासी बनने के बाद ब्रह्मचरी बनने के बाद ये स्वर्ग का देवता लोग उसको परीक्षा लेते हैं गिराने का कोशिश करते हैं उसके बाद जब अनन्य भक्ति है उसका तब कुछ नहीं कर पाते भागवत में है ठाकुर जी बोला देवता लोग भी जब चाहते हैं कोई अगर चाहते कि भगवत धर्म का आचरण करके मैं ठाकुर जी के पास चले जाऊं, तो देवता लोग बोलते हैं जे देवता लोग का विचार है कि हमारा अधिकार में था ये जीवात्मा इतना दिन तक हमारा अधिकार में था अभी वो ठाकुर जी के पास जा रहा है, उसको खींच के गिराने का कोशिश करेगा एक त्यागी जीवन कैसा है वो हम बोलने जाए तो हमको पागल बोलेगा बोले महाराज पागल है इससे तुम लोगों को हम कोई सिक्खा पिक्खा देने का की इच्छा नहीं है जो जहाँ है चले जाओ हमारा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी जाओ, जाओ। जहाँ इच्छा चले जाओ जहाँ इच्छा चलेगा हमारे इच्छा नहीं हमारा समय नहीं सब बकवास करने का जो भी है पोपा जी ने बताए हर वक़्त कृष्णों का आविर्भाव हृदय में होनी चाहिए जब किस किसी का हृदय में कृष्णों का आविर्भाव नहीं हुआ तो जरूर समझ लो उसका हृदय में विषय का आविर्भाव हुआ दोनों ही चीज है या तो विषय या तो कृष्ण जब ये दोनों मिला के एक ही तत्व है शुद्ध वैष्णव यही देखता है फिर भी बद्धावस्तु में दो चीज देखो एक है कृष्ण एक है माया दोनों में अगर कृष्ण का आविर्भाव तुम्हारा हृदय में आज जो कृष्ण का आविर्भाव है कृष्ण का आविर्भाव अगर हुआ तुम्हारे हृदय में हर वक्त तो विषय का आविर्भाव नहीं हो सकता है अगर विषय का आविर्भाव हो तुम्हारा हृदय में कृष्ण का आविर्भाव कभी नहीं हो सकता तैगी बनना कोई आसान व्यक्ति नहीं है तैगी मतलब सेवक हम तैगी जड़ जगत का माफी के सब बत, बत, बताए नहीं तैगी बनने का कोशिश मत करो ऐसा नहीं जैसा चैतन्य चरता में तो बताया गौरांगेर भक्त गणेर वैराग्य प्रधान जहां देखी प्रसन्न गौर भगवान गोरंग महाप्रभु बड़ा भारी प्रसन्न होते जब एकमात्र कृष्ण को धारण किया विषय जड़जगत का किसी विषय को चिंतन नहीं महाप्रभु कृपा मै लेकिन महाप्रभु जब देखे महाप्रभु जब देखे ये कपटता कर रहे हैं इसको क्षमा नहीं करेंगे महाप्रभु का नियम ने क्षमा नहीं करेंगे बड़ी बड़ी इसको महाप्रभु का विचार ऐसा है श्री सनातन गोस्वामी पाद का साथ वाराणसी में दर्शन हुआ वाराणसी में महाप्रभु श्री सनातन गोसाई को सनातन सिक्खा जो है वो सिक्खा दिया गंगा का किनारे बैठकर और सनातन गोसाई जब जेल से छूटे पहले जेल से छूटने का बाद जेल से छूटने का बाद जेल से छूटने का बाद वहाँ पर वो कपास दौड़ के आए बहुत सारे प्रसंग है मैं इस बात को क्यों उठाया अभी हम साफा करें कृष्ण कृष्णलीला उतना इजी नहीं है वहाँ जो है सनातन गोस्वामी गेट का बाहर खड़े गेट का बाहर बैठ गया और सोचे कि प्रभु अंदर में है चंद्रशेखर आचार्य चंद्रशेखर का चंद्रशेखर प्रभु उसका घर में है ये चंद्रशेखर आचार्य नहीं है वाराणसी का चंद्रशेखर को और चंद्रशेखर है तो प्रभु बुलाएंगे तो अंदर जाएंगे तो जब प्रभु ने बोले बाहर में कोई आदमी है देखो तो जाके उसको लाओ तो बाहर जाके देखा आ, कोई भक्त है देखो उधर लाओ तो प्रभु का आके खबर दिया कोई भक्त नहीं है बहू वाले कोई तो होगा देखो कोई तो होगा देखो बोला हाँ आके रिपोर्ट दिया एक दरवेश है दरवेश दरवेश मतलब मुस्लिम बेस दाड़ी फाड़ी यो का कपड़ा दरवेश फकीर जैसा है इसको दरवेश बोलता है तो आके बोला एक दरवेश है कल वाल बहू बोले हाँ उसी को ले आओ अंदर उसी को ले आए आने का बाद बहू बहु दौड़ के उसको आलिंगन करके गले लगाया उसका नाम है सनातन प्रभु सनातन प्रभु को भेजा गंगा का किनारे उधर जाके सब मस्तक मुंडन आदि सब करके और चंद्रशेखर से सब सब व्यवस्था हो गया उधर से फिर आए उसके बाद महाप्रभु जी उसका जो भोट कम्बल है एक कीमती कम्बल है कम्बल का उर् देखने लगे बार बार देख कर बोलते बोलते कम्बल का उर् देखने लगे तो सनातन गुसाई बड़ा बुद्धिमान है बड़ा विचारशील है और ऐसे महाप्रभु का जिसका कीपा मिला है वही महाप्रभु का बात समझ सकता है ईश्वर किपा ले जहाद जहारे सही तो ईश्वर तत्व तो तो बुझी वाले पारे ईश्वर तत्व तो जानी वाले पारे कब जान सकता जब ईश्वर का कृपा होता है नहीं तो ईश्वर तत्व तो समझ में नहीं आता एक कृष्ण का लीला कैसे समझोगे जड़बुद्धि अवस्था में सोनातन तो से समझ गया कि महाप्रभु को जो कीमती कमल है वो पसंद नहीं है सीधा गंगा के किनारे गए और जाके एक बड़ा फूटा हुआ जो वो बिखाया होता धो दो, दो, के धूप में दिया हुआ था उसका न कांथा है कांथा पुराना कपड़ा को सीली करते करते कांथा बनाता है पहले ज़माने में ऐसा ही नियम था वो कांथा को मांगा है वो साधु का पास से बोले ये कांथा हमको दे दो ये कम्बल ले लो वो साधु ने बोला तुम मजाक कर रहे होगा हमारा साथ बोले बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे ये दे ले आप इसको दे दो बोल के वो छा छेड़ा काथा को शरीर में देकर फिर आए जाड़ा का मौसम है महाप्रभु ने देखा महाप्रभु ने देख के बोला सनातन तुम्हारा कम्बल कहाँ गया बोले प्रभु कम्बल हम दे दिया किसी साधु को हम ये टूटा हुआ काफर पहन ये पहन के आया माँपभ ने हाँसा बोले ये बात मैंने पहले विचार किया जिन्होंने सब कुछ छोड़ के आया उसको ये कीमती कम्बल का क्या पड़ा है कीमती कम्बल लेके वो लोग हंसेगा बोला माधु गुरी करके खाता है इतना कम्बल पहनता है ऐसा देता है शीत गिस्सो जितना भी है वर्षा सारे सहन करने का हिम्मत होना चाहिए भजन जीवन हर आदमी के लिए नहीं है आए तो एक तो विचार विचार के अनुसार सार विचार के अनुसार हर जीवात्मा का ये भजन है ये तो हम नहीं कह रहे लेकिन वो जोर जबरदस्ती आए उसका लिए संभव नहीं किसी से दान लेना उचित नहीं है किसी से दान लेना उचित नहीं है क्योंकि वो दान लो ये उचित तुम्हारा अधिकार नहीं तुम्हारा वो पावर नहीं है जो तो तो उसका दान लेके तुम गौन करोगे हमसे पूछे भी ना ये सब उचित नहीं है ये सब स्वतंत्रता ये सब व्यक्ति स्वतंत्र है कभी उचित नहीं है सब जो भी है भगवान श्री कृष्ण का जो विलास है ये विलास बड़ा अपराखित है इसमें अगर जड़ बुद्धि आ जाए तो सत्यनाश हो सकता इसीलिए सिलो प्रूपा ने बार बार बताया कि देखो पहला से प्रथम स्कंदों से नवम स्कंदो सब अगर हजम हो जाए शुद्ध गुरु विष्णु का अनुगत में तभी दसम स्कंदों में प्रवेश का प्रसंग आता है नहीं तो नहीं है असंपूर्ण निष्किंचन नहीं होने से कृष्ण लीला में उतना प्रवेश भी नहीं होगा और आनंद भी नहीं होगा उतना आस्वादन नहीं हो पाएगा बुद्धि वो जो इसका नाम क्या था सुबुद्दी खान सुबुद्दी खान को क्या सुबुद्दी खान को क्या किया मुसलमान लोगों ने राजा जो है जो जोर जबरदस्ती वो जोर जबरस्ती खिला दिया कड़वा का पानी और वो बाराणसी से गया बोले हमारा मुसलमान लोगों ने हमको कड़वा का पानी खिला दिया हम क्या करें बोले तुम एक काम करो गरम घी को गरम घी करो उसमें छलांग लगाओ मरो तुम्हारा और कोई रास्ता नहीं ऐसा करते करते महाप्रभु का सब दर्शन हुआ रोने लगे महाप्रभु बोले जो कोई चिंता नहीं आप जाओ वृंदावन चले जाओ हर वक्त कृष्ण नाम लेना कृष्ण नाम छोड़ के दूसरा कुछ चीज नहीं लेना सले चले इतना बड़ा करोड़ पोती जमींदा इतना बड़ा वो वृंदावन चले गए वृंदावन जाके किसी का पास कुछ मांगते नहीं थे वो कैसे गुजारा होता था भले जंगल में जाके जो टूटा हुआ काठ है काठ है ना टूटा हुआ जो पेड़ का लकड़ी है उठा के मस्तक में लेकर जाके वो मथुरा में दे देते किसी को थोड़ा बहुत मिल जाता उसमें आधा उसमें सूखा चाना या तो कोई टिकिया बना के खा लेते बाकी पैसा रख देते कोई गौड़ी वैष्णव आया तो उसको बड़ा आदर करके उसको भोजन कराते और अपने कोई भोजन नहीं करते गुरु वैष्णव के पास अच्छा अच्छा चीज़ आना शुरू कर देगा ये ठाकुर जी का माया है लेकिन वैष्णव लोग ये सब ग्रहण नहीं करता वैष्णव लोगों का ये सब पसंद नहीं है जो ठाकुर जी का पसंद है वो वैष्णव लोग को पसंद है इसलिए सनातन गोसाई रूप गोसाई फिर जीव गोसाई पाद रघुनाथ गोसाई ये सब लोग जैसे जीवन यापन किए हैं वैसा जीवन यापन ही ठीक है प्रचार के लिए ठीक है थोड़ा अच्छा कपड़ पहन लिया क्योंकि प्रचार में बैठना है में इतना तक थोड़ा बहुत रोटी स्वीकार किया थोड़ा दो चार नहीं तो शक्ति नहीं आएगा ठीक है इतना तक इससे ज्यादा ग्रहण करने का हमारा अधिकार नहीं है इस बारे में उपनिषद में बहुत सारे बात है जो भी है जिसका अंदर में भक्ति आए भक्ति पैदा हुआ भक्ति परेशान हुआ विरक्तिर अनुत्व चय शिक एक काला प्रबद्ध मानस खुद खुद जो तृष्णा आदि जाके जो एक साथ परिपूर्ण हो जाए खुद तुष्टि पुष्टि अनुघासन सब कुछ एक साथ जिसका अंदर में भक्ति बोल के कोई चीज ही नहीं है वो जितना भी उसको मारो पीटो कुछ नहीं होगा वो बेकार अपराध करते करते बस पतन उससे अच्छा चले जाए शुद्ध गुरु विष्णु का पास रहना बहुत मुश्किल है वो मानेगा नहीं उसका आदेश जो पालन नहीं करेगा वो पतन हो जाएगा उससे अच्छा चले जाना ठीक है जो है अभी भगवान श्री कृष्ण का प्राकृत विलास जो है आविर्भाव है इसका पहले ही हम बता दिया कि देखो ये जो आविर्भाव का प्रसंग है जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव गुरु वैष्णव का आविर्भाव एक शुद्ध गुरु वैष्णव का हृदय में हर वक्त गुरु जी का आविर्भाव आविर्भाव मतलब आविर्भाव का मान ही लोग समझता नहीं आविर्भाव मतलब सोचता है कि बच्चा मन के आविर्भाव हुआ ऐसा नहीं आविर्भाव मैंने हमारा गुरुजी जैसा रूप है हमारे हृदय में आविर्भाव आविर्भाव का मान ही समझता नहीं वो सोचा कि आविर्भाव मतलब जन्म हुआ छोटों ऐसा यही माने समझता है और ऐसा जगह नहीं मिलता जहां डिटेल से हम डिस्कशन करें आज तक हमको ऐसा अनुकूल परिवेश मिला। आज जिस जगह हम ऐसा बात हृदय से खोल के सुंदर बात करें ऐसा तो ही सिचुअ है और आशा भी नहीं है कि को अनुकूल होगा वामन गुशी महाराज भी बोल के गया आशा मत करो कि क्या ऐसा ही जिंदगी चले इसमें ही तुम्हारा अगर इच्छा है निस्किनचंद भाई का भजन करके साहस है तो करो ये सोच लो कि तो एक वाला कुछ खाना मिले नहीं मिले ऐसा विचार करके चलो नहीं तो भजन नहीं होगा युग तो वैराग्य ठीक है युग तो वैराग्य बड़ा कठिन है समझते नहीं आदमी लोग और ये जो तीसरा उद्या है इसमें सुखदेव में कह रहे हैं कि अभी भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का प्रसंग है हृदय को हृदय को जथेष्ट मांजन ना करे तो कृष्ण का आविर्भाव मतलब कृष्ण नाम का आविर्भाव एक ही बात है वो होता नहीं संभव नहीं इसलिए इतना बात हम बोल बोले कि इसलिए जब तक हृदय जथेष्ट मांजन ना हो जाए तब तक कृष्ण का आविर्भाव कृष्ण लीला का आविर्भाव कृष्ण का नाम गुण परिकर वैशिष्ट का आविर्भाव कदापि संभव नहीं जोर जबस्ती हो नहीं सकता इस विषय में जोर जोर जबस्ती करो तो होता नहीं दुनिया में एक गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है तमाम पृथ्वी ढूंढ के सदगुरु हाँ मिले जरूर मिले लेकिन बहुत कम है और सद शिष्य तो बिलगुल जो गुरु जी का आदेश पालन करे एकदम इन टोटो नहीं है एक भी नहीं मिलता जो गुरुजी का हृदय को समझे उसी मुताबिक चले मेरा गुरुजी कैसे जिंदगी को गुजारा किया सोचते हुए हमारा आंसू आता है हमको तो इतना अच्छा खाना पाना सब जोर जबरस्ती भेज देते हैं हम सोचते हैं हमारा गुरुजी कैसे जिंदगी किया सुनोगे तो आप रोना शुरू कर दोगे ऐसा बड़ा बड़ा, बड़ा महापुरुष जो है वैसा कैसा जिंदगी किया अपने ही खोद भिक्खा करने जाते थे जो कुछ आता था अपने ही रसोई करते अपने ही ठाकुर जी को भोग लगाते अपने गंगा स्नान सब कुछ आरती लेखा जो कुछ सब कुछ कीर्तन पाठ लिखना सब कैसे करते थे एक दफे एकादशी कंद दिन भिक्षा में गया बहुत दिन पहले का बात है वो किसी जगह गया चढ़ने गया सीढ़ी से और लो प्रेशर हो गए प्रेशर ड्रॉप हो गया खाता पीता नहीं ठीक से चक्कर खा के पड़ गिर गया ऐसा ऐसा है और बाद में क्या हुआ भले ऐसा भी दिन गया गुरुजी जी ठाकुर जी सेवा के लिए किसी को पत्र लिखा आपने अगर हमारे झुंडन पूर्णिया आ रहा है उत्सव है इसके लिए पचास रुपया अगर आप भेज दो तो हम उसी महीना में आपको वापस दे देंगे उधार और वो महापुरुष का अंतिम समय में क्या हुआ जाने का समय में गुरुजी मांगा नहीं वैभव गुरुजी जी वैभव मांगा नहीं लेकिन ठाकुर जी ऐसा वैभव भेज दिया कि करोड़ों करोड़ों रुपया भेज दिया लेकिन गुरुजी को स्पर्श नहीं किया गुरुजी किसी रुपया को स्पर्श नहीं किया किसी रुपया को स्पर्श नहीं किया ऐसा महापुरुष का जिंदगी जिसको वो आनंद जिसको वो आनंद मिला उसको ये आनंद क्या करे वो जब गुरु वैष्णव चरण में तुम शरणागत ना हो जब गुरु वैष्णव शरण में चरण में जब तुम विक्रय नहीं किया है यू ये टू सेल योर सेल्फ आंटू द लोटस पीड ऑफ गुरु वैष्णव बेचना है जानतो? भागवत में लिखा है पोशु पोशु जैसे मार्केट में बिक्री होता है यू आर नाउ सोल्ड यू आर नॉट सोल्ड यू आर ऑलरेडी सोल्ड यू हैव नथिंग टू डू बिक्री हो गया तुम तो, अगर गुरु वैष्णव चरण में आया नहीं हुआ तो जाओ घर चले तुम्हारा जिंदगी तुम्हारा जिंदगी नहीं है तुम्हारा जिंदगी बिक्री हो गया ये समझ नहीं पाते हो आप लोग जो गुरु विष्णु बोले उसी का मुताबिक चलना कोशिश करो तो होगा नहीं तो होगा भागवत में बोला है बिक्री तो पशोर यथा पशु जैसे मार्केट में बिक्री हो गया उसको खरीद के लिया कोई मालिक पहले पशु का कैसे क्या खाना पीना हो कोई हम नहीं जानता हम हमारा इच्छा के अनुसार पशु को इधर लगा दे उधर लगा दे ये में लगा दे पानी दिया नहीं दिया पशु का कोई अधिकार नहीं ऐसा अपना स्वतंत्र तो जिंदगी एक बाल बाल का स्वतंत्र एक बाल तुमको फेंक देगा माया देवी एक लात लगा दे या कामनी कामिकंचन में गिर जा ऐसा जिंदगी है भजन मजाक नहीं है तब तो मजा में लगे हुए हैं मजाक नहीं है कोई जो भी है इधर देखो अंतिम में गुरुजी को ऐसा वैभव ठाकुर जी भेजे कि वैष्णव समाज में सबसे बड़ा धनी जो है सबसे बड़ा पूरा पृथ्वी में वैष्णव समाज में जो सबसे बड़ा धनी है वो गुरुजी के चरण में आया रोते रोते उसका तीन गुरु का पतन हो गया तीन गुरु उसके गुरुगिरी करना ठीक नहीं तीन गुरु का पतन हुआ उसके बाद रोते रोते पागल हो गया फिर गुरुजी जी गुरु जी के चरण में आए फिर भी अक्केल नहीं हुआ पृथ्वी में सबसे धनी है उसका पहले गुरुजी को कितना हंसी उड़ाया था कितना आदमी बद्ध जीव इसका पास कुछ नहीं है पूरी महाराज क्या है कुछ नहीं है शिष्य नहीं है कुछ मनाया नहीं कुछ आश्रम ये समाज को हम नफरत करते हैं ये समाज इतना बेईमान है गुरु वैष्णव को समझते नहीं हम्म कितना हंसी उड़ा अब बाद में जब गुरुजी का ठाकुर जी जाने का टाइम में सब वैभव छप्पर फोट के दे दिया अभी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में जाओ गुरुजी का फोटो झूल रहा है एयरपोर्ट में न्यूयॉर्क में अमेरिका में वाशिंगटन में जाओ क्यों कैसे सबसे हायर टैक्स पेयर वो जो है जो अमेरिका का गुरु का फोटो लगा दिया तो महापुरुष लोग जो है वो प्रतिष्ठा पैसा कुछ नहीं मानता उसका पीछे कचरा का मापी जा जाता तुम नहीं करोगे दूसरा भी कर देगा कचरा का मापिक पैसा आ जाता है सेवा में लगा देता शुद्ध वैष्णव देखे सेवा में लगा पैसा नहीं रखना पैसा जमा करो तो तुम्हारा मापिक गिरा हुआ इंसान को ही नहीं जाओ लगा दो सेवा तुम्हारा क्या अधिकार है पैसा रखने का जो मन चलाए वो ठीक है उसका अधिकार वो थोड़ा करे उसका नियम है क्या करे हो? बाकी किसी का नहीं गृहस्थ आदमी रखे अब कोई नहीं मानेगा तो क्या करें हम इधर जो है देखो सिद्ध गोस्वामी अब कह रहे हैं चित्तोदर्पण जब तक शुद्ध मानजन ना हो जाए तब तक कृष्ण का आविर्भाव संभव नहीं इसी चैतन को बताया चेतो दर्प आदि इसके बाद बल्लाभ जी का सिंहासन साफा किया जो गुंडीचा मांझन उसके बाद ठाकुर जी आएगा यह आविर्भाव कोई गप नहीं है इसलिए सुखदेव गोस्वामी अभी कह रहे हैं कि देखो तिथियोध्याय में, में जब गुरु वैष्णव चरण में जब गुरु वैष्णव चरण में आत्मविक्रय नहीं होता तो उसका स्वर्णगति सिद्ध नहीं होता तो उसका क्या होता बड़ा ठंडी लग गया बोले दो चार कंबल लेने के लिए दौड़ता है बड़ा गर्म लग गया ठंडा पंखा चलाओ जिसका गुरुचरण में आत्तविक्रय तो नहीं हुआ वो ठंडी में ऐसा ऐसा ऐसा गर्मी में क्योंकि क्यों उसका आत्तविक्रह तो हुआ नहीं जो गुरुचरण में बिक्री हो गया उसका कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता इसलिए जाने का समय में जिससे जो लिया है सब दे जाना सब फेंक के चीज लेके जाए ना तृतीय अध्याय जो है यदि सुखदेव गोस्वामी देखो कह रहे हैं अथो कालः सर्वगुण पेत काल इधर लिखा हुआ है सुखवाच अथो सर्वगुण पेत काल परम शोभन जर एवाब जन्म जन्मार्थम स्वातर्क ग्रोह तारकम इस समय जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का प्रसंग हुआ ये सब चिंता करते करते थोड़ा विक्षेप आ जाता भाव मुश्किल इस समय क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का प्रसंग आ रहा है जेल खाने का अंदर मथुरा भगवान का आविर्भाव का प्रसंग है लेकिन वास्तविक विचार ये है कि नंदन नंदन जैसे कृष्ण भगवान है इसका आविर्भाव गोकुल में और वसुदेव कृष्ण जो है उसका आविर्भाव मथुरा कारागार में वय ये नियम है तो अथो सर्वगुण पेय तो काल परम शोभना भगवान का आविर्भाव गुरु वैष्णव का आविर्भाव देख लेना विचार करके जिस समय भगवान आविर्भाव होता है सारे बामन देव हो कुछ भी हो देख लेना उस समय नखत्र तारा का जो पोजीशन है देख लेना बड़ा शुद्ध पोजीशन है जब भी जिस समय भगवान का आविर्भाव होता है कोई भी रामचंद्र देखो कृष्ण भगवान देखो गौरंग महाप्रभु देखो किसी भी उस समय देख लेना विचार करके उस समय ग्रोह तारा का पोजीशन इतना सुंदर होता है कि मानो जो ठाकुर जी ने खुद ऐसा विन्यास किया अथो सर्वगुण पेत हा, काल परम काल जो है प्राकृत काल नहीं भगवान श्री कृष्ण बार बार बोल दिया जन्म कर्मो चौ जन्म कर्मो चौमे जन्म कर्मो चौमे दिव्यम चौ वे तत्व त्यक्त त्याक्ता देहम पुनर्जन्म नईति मित सर्जुन जन्म जन्म कर्म जो हमारा है चौमे दिव्य जय जो व्यक्ति के हृदय में ये भाव है कि दिव्य है प्राकृत नहीं है इस अनुभव है उसका लिए ही संभव है ये सब सुनना और हजम करना नहीं तो नहीं है, जो जो है, है इधर जो है जन्मार्खम सांतो, शांतर्क ग्रहो तारकम जितना सारे ग्रहो तार नक्षत्र है सारे एकदम शांत रूप धारण किए इधर जो है दिसह प्रसे दुर्गणम निर्मलो उडु गणोदयम मही मंगलभीष्ट पूर्व ग्राम बजा सारे जो दीग चार दस दिशाएं जो है सारे मंगली मंगल ही मंगल चारों ओर लगता है कि प्रकृति झूमने लग गई जैसे कि लग रहा प्रकृति झूमने लग गई है इतना आनंद है चारों ओर कोई जानता नहीं कि किस लिए इतना आनंद है आनंद का क्या है जब गौरंग महाप्रभु आविर्भाव है मायापुर सोची आंगन में स्वच्छी मैया का कोक में तो उस समय अब्दित तो गोसाई और हरिदास ठाकुर जो है शांति मूर्मे नाच रहे तो हरिदास ठाकुर बोले आप नाच रहे हो क्या बात है आज बोले इशारा कर रहे हैं हंस रहे हैं और नाच रहे हैं अब क्या हुआ आज तो जरूर कुछ हुआ होगा प्रभु का आविर्भाव हुआ इधर अशांतिपुर में गोरंग जो है अद्वित तो को एकदम नाच रहा है उदंड नित्य बोले क्या हुआ आज इतना नित्य कर रहे हो कुछ कारण तो है जरूर हरिदास चौर कह रहे हैं बोले आप समझोगे नहीं बाद में समझोगे सब पता ऐसा ही है ठाकुर जी का आविर्भाव जब होता है और गुरु वैष्णव जब किसी जगह आता है निरानंद को आनंद बना देता है लेकिन जो पखंडी व्यक्ति है उसका हृदय में आनंद नहीं होता शुरूर व्यक्ति है उसका आनंद नहीं होता बाकी वैष्णव लोगों को बोला जाता है कि आनंद लेके आए हो आप जो इधर आए हो आनंद लेके आए हो झूम रहा है सब लेकिन जब अपराध रहता है तो उसका अंदर में आनंद नहीं होता क्योंकि वैष्णवों का साथ तो कृष्ण आता है ना स्वयं वैष्णव के हृदय में कृष्ण है इसलिए स्वाभाविक एक प्रसंग उठाए देखो विचार करके जब ये जो नित्यानंद बहु का पार्षद जो है एक पार्षद है नित्यानंद बाबू का पार्षद है ये हमारा कृष्णदास कुराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि ये पूर्वाश्रम में पूर्वाश्रम ये जो हमारा कृष्णदास बिराज गोस्वामी के पूर्वाश्रम में वो पहुंचे उसके बाद क्या क्या घटना हुआ इस विषय में हम सायंकालीन उदिवस में चर्चा करें समझ पाओगे अभी तो नहीं आगे आएगा ऐसे तो आठ बजे शुरू हुआ तो हम क्या करें बोलो तो जो भी है इधर प्रसेदुर गगनम निर्मलो उड़ु गणोदयम सारे चंद्रमा आदि सारे दस दिसा जैसे इतना आनंद फैल गए चारों ओर जैसे प्रकृति झूमने लगी मही मंगल भूष्ट पूर्व ग्राम बजा कर रहा जितना सारे ग्राम है खेत खरवाट है चारों ओर आनंद है क्योंकि पहली बोला अथो सर्वगुण काल परम स्वन सब जो काल है परम शोभन काल आविर्भाव हुआ जरही जर ही जो, ए धारण किए अनोदी देखो तो नोदी जैसे लहर चल रहा है नद्य प्रसन्न सलीला जलो रुह श्रिय दिजाली कुल संदा बुन राज बच्चे नदी जो है ऐसा लहर चल रही है कैसे कौन नचाया ऐसा प्रसन्न सलीला ह्रदा सारी ह्रद जैसे सब देखो ह्रद जलाशय देखो एकदम आनंद से डगमग हो गए और सारे जलाशय में फूल खिले हुए हैं इतना आनंद है दिजाली कुल <coughs> मतलब ये जो भ्रमणा है ये भ्रमण कुल जो है सन्याद नाथ कर रहे गुनगुन -गुन करके चारों ओर चारोक जो है फूल फलों में इसे भ्रमण करते करते जब मानो कि लगता है संगीत गा रहा है वृंदावन में जब जंगल में किसी का आंखें हैं आंखें फोड़ दिया तो ठाकुर जी क्या ठाकुर जी का माया ठाकुर जी का माया सबका आंखें फोड़ दिया है कोई देख नहीं सकता सब अंधा है क्या करे सबको अंधा बना दिया ठा था, ठाकुर जी का माया क्या करे देख नहीं सकता किसी का तो दोष है नहीं तो ये जो है जो है गुनगुन -गुन करते करते चारों ओर एकदम भ्रमण करते रहे उसमें जितना सुंदर आवाज आ रहा है जैसे लगता है कि कोई संगीत गा रहा है इतना सुंदर और वायु जो है सुगंधी पुष्पों का जो वायु है वो बस वायु को लेके पवन बह रहे सुंदर परिवेश और चारों ओर का परिवेश जो है मानो की लक्ष्मी देवी स्वयं आविर्भाव होके प्रकृति को एकदम सजा दिया सुंदर अद्भुत अवस्था और ऊपर से जो है आ, आ, जो मुमुचुर मुनयो देवा सुमन अंशी मुदाम विदाह बड़ा आनंदित होकर स्वर्गों का मुनि ऋषि जितना है ऊपर ऊपर जो ऊपर ऊपर जितना सारे लोक है ये सब ऊपर वाले जो इतना सारे ऊपर ऊपर वाले सब ऊपर रहते हैं सबका स्थिति एक नहीं स्वर्गों का देवता लोग जो है वो कभी तपलोक में जा नहीं सकेगा और जाए तो जाए वापस आ जाए लेकिन हिम्मत नहीं है जहां तपलोक में रहने वाला तपलोक में रहेगा और मोहर लोक में मोहर लोक वाले रहेगा ऐसा ऐसा अपना अपना लोग है सब हाँ सब भजन करते करते ऊर्द्वलोक में जा सके और क्रममुक्ति हम दिश्रा स्कंदों हम जब दूसरा स्कंदों को चर्चा किया था इस समय हम बोला ये क्रम मुक्ति है सद्दोमुक्ति दो किस्म का मुक्ति है क्रम मुक्ति के द्वारा तुम्हारा अगर भोग वासना अभी पूर्ति नहीं हुई तुम्हारा अगर भोग वासना की इच्छा है तो तुम क्रम मुक्ति का मार्ग में चलोगे मुक्ति तो होगा क्योंकि भजन किया तो मुक्त तो होगा अगर भजन सही किया तो और वास्तव जो लोग अनन्न भजन करते हैं करते रहते हैं वो क्या वो सद्दमुक्ति हो जाते हैं क्योंकि उसका जिंदगी में कृष्ण छोड़कर कोई दूसरा प्रसंगो है ही नहीं उसको किष छोड़ के कोई दूसरा प्रसंग है ही नहीं उसका उठना बैठना खाना चलना सोना बोलना कुछ भी है उसमें सब कृष्ण संबंधित है कृष्ण रिलेटेड है कृष्ण है कृष्ण संबंध छोड़ के उसका कुछ नहीं है इससे गौरियों में दो श्लोक आता था गौर पत्रिके में अनाशक्त विष्वयान यथारह श्लोक आता है ये जो है ये सब श्लोकों का चर्चा होना चाहिए इस सब समय पर होगा हम इगारह स्कंदों को टारगेट रखा है इस समय ये सब तुरंत चर्चा करें जो भी एक आदमी रहे तो वही भी समझे तो उसका मंगल जरूर होगा क्योंकि इगारह कंध ना सुने तो दसम स्कंद सुनने के बाद तुम्हारा जैसे बहुत खाना खा लिया हलवा पूरी उसके बाद डायरिया हो जाए ऐसा दसंस्कंदो सुनो अगर इगारहश कंदो नहीं सुनो तो तुम्हारा सत्यनाश हो जाएगा बस हो गया छुट्टी दसम स्कंदो हजम नहीं होगा गुरु पाग है ना पूरक हो जाएगा सत्यानाश इसीलिए दसम स्कंदो सुनने का बाद अगर और अगर कच्चा हो तो दसम स्कंदों का हल्का चर्चा करके फिर ग्यारह स्कंद चले जाओ दसम स्कंद चर्चा दरका नहीं बंद रखो ये के परम जीवे केशवी महा बहु का दिलो का क्या सुनोगे सुन के क्या करोगे जो भी है इधर देखो ऊपर से जो है ऋषि मुनि सब ये पुष्प वृष्टि कर रहे नंदन कानों का पुष्प वर्षन कर रहे है मुमोचुरवाहा सुमनाशी मुदाम विताहा मंद्यम मंदम जलोधरा जगरजुर है ओनु सागरम ऊपर से जलोधारा जलोधर मतलब मेघ मेघ राशि जो है ऊपर में गुर गुर गुर गुर करके इच्छा जैसे शंकुद्वनी हो रहा है ऊपर में मेघ जो है मेघ जो है ऊपर में मेघ राशि बादल वो धीरे धीरे आवाज कर रहा है गुर गुर गुर गुर करके जैसे लगता है कि शंक ध्वनि हो रहा है और कोई कोई मंगलिक ध्वनि हो रहा है ऐसा ऐसा कर रहा है अनिश्चित राज करता माए हम तो रामलीला में बता दिया था रामलीला का समय जो है ठाकुर जी दिन को बारह बजे आविर्भाव भय और कृष्ण लीला में ठीक अपोजिट है रात को बारह बजे और दिन को बारह दिन को बारह बजे सूरज क्योंकि वो सूरज सूर्य वंश में आया था राम जी सूर्य जी को सम्मान दिया और चंद्र वंश में आया भगवान कृष्ण चंद्र इसलिए चंद्रमा को बोला आप चिंता मत करो मैं आपका स्वागत कहा हमको आप, आपको भी आनंद वर्धन करें कोई चिंता नहीं आप करें इसलिए चंद्रमा को भी संवर्धन किए आनंद, आनंद आनंद आनंददान किए और निशी निशी थे रात को थिक बारह बजे निश्चित तम अद्भुते जायो माने जनार्दने देव क्याम देव रूपी न्याम विष्णु सर्वगुहाशय अभी विष्णु सर्व हृदय में जो विराजमान है ठाकुर जी इसका जो ठाकुर जी को ठाकुर जी का कोई जन्म कर्म तो है ही नहीं फिर भी ठाकुर जी इच्छा करके जन्म कर्म रचाते हैं जैसे कि जन्म कर्मों चौमे दिव्या में जन्म कर्म जो सुनने के बाद जो अगर इसका अंदर में अगर अपराखित भाव पैदा हो जाए तो ये जन्म कर्म सुनने के बाद उसका परम मंगल हो जाए ऐसे ऐसा ही नियम है तो ये जो है जो धीरे से एक बार जनार्दन का आविर्भाव कैसे हुआ बल्च आबिर आसीद यथा प्राच्याम दि सिन्दुरी व पुष्कलह आविरास प्राच्यम मतलब पश्चिम दिशा प्राच्यम पश्चिम दिशा पे जैसे चंद्रमा उदित होते हैं ऐसे ही ठाकुर जी उदय हुआ है ये शब्दों यूज करने का माने क्या हुआ आविराशित यथा प्राच्यम दिशिंदु रीबो पुष्कहा ये पश्चिम दिशा पे जैसे चंद्रमा उदित होते हैं ऐसे ही ठाकुर जी उदित हुआ ये शब्दों कहने का मतलब ये है कि ठाकुर जी का जो जन्म है ये अप्रागित है ये कोई हमारा विचार का विषय नहीं है इसलिए ऐसा बताया कि पश्चिम दिशा में चंद्रमा उदित भय इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि पश्चिम दिशा चंद्रमा का जनक है ये नहीं कह सकते पश्चिम दिशा में चंद्रमा का आविर्भाव भय इसलिए हम ये नहीं कह सकता कि जो पश्चिम दिशा है ये चंद्रमा का जन, जननी है या जनक है ये नहीं कह सकता पूर्व दिशा में भगवान सूर्य देव का जो आविर्भाव होता है इसका मतलब ये नहीं कि पूर्वो दिशा सूर्य जी का आविर्भाव दिया हमें तो पूर्वो दिशा को सम्मान देते हर वक्त याद रखना पूर्वो दिशा को क्यों सम्मान दिया जाता आने का में दिवस सुबह का टाइम आँधी का टाइम जो है उस समय पूर्व दिशा में करना चाहिए क्योंकि सूर्य प्रकाश का रूप है प्रकाश तुम्हारा हृदय हृदय में प्रकाश फैल जाए इसी विचार से पूर्व दिशा में करना चाहिए सूर्य नारायण है भगवान का प्रकाश इसीलिए लेकिन इसका मतलब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूर्व दिशा सूर्य जी का जन्मदाता जनक है या जननी है संभव नहीं ऐसे ही पूर्वो दिशा सनम सम्मान देते हैं तो पूर्वो दिशा अगर सोचे कि अब देखो हमारा कितना सम्मान है अहंकार आया ऐसे ही गुरु वैष्णव के साथ हम जब रहे तो हमको पूरा दुनिया हमारा सम्मान देते हैं हम अभी अगर गुरु जी को हमारा छोड़ दे प्रभुपात को छोड़ दे कौन हमारा आरती उठे बोलो हम अगर छोड़ दे अभी गुरु गुरु जी का प्रभुपात को छोड़ दे तो कौन हमारा इज्जत करे माला पहने कोई हमारा तो ये जो हो रहा है ये सब हमारा गुरु वैष्णव का प्रसाद हमारा कुछ नहीं है हम तो जैसा भिकारी वैसा ही भिकारी है सारे सम्मान सारे आरती हम अपना गुरु वैष्णव को दे देते हैं हमारा गुरुजी परम गुरुजी जी सबको इसलिए हम हमको स्पर्श नहीं कर सकता चाहे जहां भी रहो करोड़ करोड़ पोथी का घर में रहो जे सब घर में जाके आप घबरा जाओगे घुसने का बाद गार्डन में घुसे गाड़ी लेके घुसे गार्डन का नीचे से लाइट जल गया वो भी मालिक स्वयं बिता वो भी नौकर है भी कितना नौकर है और गाड़ी कितना है वो स्वयं आके स्वयं चला के ले जा रहे लेकिन फिर भी हमारा अंदर में कोई अभिमान नहीं आया कितना महाराज क्या सेवा हम बोले तुम्हारा क्या सेवा बोलो वो सेठ बोल रहा है आपका क्या सेवा हमारा तुम्हारा क्या सेवा बोलो तुम्हारा कुछ सेवा है तो हम कर दे हमको सेवा नहीं चाहिए जाओ ऐसा देखे सोना रूपा का बाटी है भोजन हम नहीं करते देना है तो थोड़ा सूखा बादाम दे दो ये दे दो बस हाथ में दे दो फल दे दो बस भोजन हम नहीं करते बस अब गुस्सा करो जो भी करो तो जो भी है ऐसा है इधर जो है निशिते समय देव ये जो देव की है देव क्या देव रूपिनम देवरूपिणम विष्णु सर्वगुहाशयो सर्वहदय में जो ठाकुर जी का आवास है और ये जो आभा है ये जो ठाकुर जी अभी स्वयं आविर्भाव हुए हैं कैसे आविर्भाव हुआ बोले जैसे आविर आसिद बच्चे आविर आशिद यथा प्राचीन दिशिंदुरी व पुष्कलहा दिशिंदुरी व जैसे पश्चिम दिशा पे चंद्रमा उदित होते है ऐसे इसके बाद सुखदेव गोस्वामित्रा ये बालक का थोड़ा वर्णन किए बालक का वर्णन किए थोड़ा सुनते चलो अद्भुत बहुत सारे चर्चा का चीज है बहुत तमदूतम बालकं अम्बुजे क्षण चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम तमदूतम बालकम अम्बुजे क्षण चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स गलशोस्तुम पीतांबर सन्द्र पयोदग पयो महादुर्यकिीटकुंडल परीशक्त सहस्रकुंडल उद्याम कांच्याद विरोचमानम वसुदेव अच्छता वसुदेव जी आ, देव की मैया देखते रह गए ये क्या ये क्या देख रहे हैं बोले तो एक अद्भुत बालक अद्भुत बालक जैसा मरकत मनी अरे पापा इतना ज्योति और शंक चक्र गदा पद लेकर इतना छोटा बेवा ठाकुर जी अम्मूज एक पद पलाश लोचन देखे तो पागल हो जाए ये सभी रूप है किसी का हृदय में सपने में भी ठाकुर जी अगर आए तो दुनियादारी का किसी वस्तु देखेगा नहीं दुनिया का और आंखें खोल के फाड़ के देखता क्यों और गुरु वैष्णव का सौंदर्य देखा ही नहीं इसलिए अगर किसी ने गुरु वैष्णव चरण का सौंदर्य देख लिया वो आंखें फाड़कर देखेगा नहीं वहां कहा लड़की है कहां लड़का है देखेगा नहीं क्योंकि वो इतना सौंदर्य देख लिया उसका फास है कुछ नहीं है तभी तुम देखोगे जब तक तुम्हारा गुरु वैष्णव का चरण का सौंदर्य नहीं देखने का अवसर मिला तब तक देखोगे तो ये जो ठाकुर जी का सुंदर जो है गुरु वैष्णव का सौंदर्य जो है ये तो अहो भाग्य से मिलता है और ऐसा भी नसीब खराब है आदमी का मिलने का बाद भी खो दिया गुरु वैष्णव कृपा कर दिया कीपा खो दिया किपा होने का बाद भी किपा खो दिया बस गया हो चुका लेकिन कृपा खो भी दिया नष्ट कर दिया चलो ठीक है जिसका जो इच्छा है अभी वसुदेव जी देखते रह गए क्या दिख रहा हूं अरे बापरे ठाकुर जी शिव सलख्या शिवस्त छिन्ह है इधर और गले देश में जो कौस्तु बमनी है पिताम्बर पहने हुए हैं आंदर चारोर और, और, और महाबुर्ज मुनि का कीरीट है मुकुट उसमें ऐसा करके ठाकुर जी आविर्भाव हुआ है देखो ठाकुर जी का आविर्भाव कंसो का जो जेल खाने हैं इसमें कैसा हुआ है ऐसा आविर्भाव हुआ है ऐसा आविर्भाव होने का बात क्या की देव की वसुदेव जी जो है जो समझ गया विदि तो ओसी भगवान साक्षात पुरुष प्रकृति पर केवल अनुभवानंदो स्वरूप सर्व बुद्धिद्रिक होने का बाद ये उन्होंने क्या की बोले ये जो बच्चा है इसको बोले ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ तो देवकी वसुदेव जी ने बड़ा बड़ी स्तब्ध की सब करने का बाद बोले ठाकुर जी अब जो आविर्भाव हुआ है आप लोग तो नहीं मानेगा आप हमारा बच्चा हो क्योंकि चौतुर्भुज पकड़ के जो आविर्भाव हुआ वो कैसे बच्चा हो सकता ऐसे बोले ऐसा प्रार्थना किया ठाकुर जी अब ऐसे आविर्भाव हुए हो कोई तो विश्वास नहीं करेगा कैसे आविर्भाव तो उसके बाद ठाकुर जी क्या की बोले वसुदेव जी का अभी स्तुति है सारे होने का बाद ठाकुर जी क्या की देवों की भी बहुत स्तुति की बड़ा लंबा चौड़ा स्तुति अ करने का बाद स्तुति जब की उसके बाद भगवान कुछ बोलना शुरू कर दी दोनों ने स्तुति की बच्चा को आदर करना चाहिए लेकिन आदर कहाँ से आए आदर कहाँ से आए अगर संबंध नहीं हुआ तो आदर कैसे आएगा अगर संबंध नहीं है बोले वो भी अपराध है संबंध है लेकिन वो ईश्वर जो माग संबंध है संबंध नहीं है बोले जो अपराध हो जाए सिद्धांत गलती हो जाएगा संबंध है लेकिन ऐश्वर्यगत संबंध है लेकिन मैया का जो बच्चा का लिए जो जो स्नेहो है वो कैसे होगा कि चतुर्भुज से पकड़ हुआ चतुर्भुज से प्रकट हुआ इसलिए स्नेह नहीं आ रहा है इसलिए जब ठाकुर जी समझ के बालक बन के फिर गिर गया नीचे जब बालक बड़ा है तब तो उसको गोदी में लेकर प्यार किया अब मेरा बच्चा हो पूर्व जो ईश्वर जो है वो थोड़ा भुला दिया ठाकुर जी का माया है सब कर रहा है ठाकुर जी का जोग माया है सब करता है इतना अभी देखा चतुर्भुज चतुर्भाज ने चतुर्भुज देखने के बाद दोनों ने स्तुति किया वसुदेव जी भी स्तुति कहा देव की भी स्तुति की स्तुति करने के बाद ठाकुर जी कुछ बोले जो हमने जो इस रूप से आपको दर्शन दिया ये इसलिए दिया कि पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी और इसको आपको याद दिलाने के लिए हमने वादा किया था आपने मांगा था मेरा माँ पी लड़का चाहिए हम बोला हमारा माँ पे तो लड़का होता ही नहीं तो हम हम हम तो हम ही जैसा है हम हमारा तो कोई तुलना ही होता जैसे तुलसीदास जी का कहना तुलसीदास जी जो है जब रामला का आविर्भाव है कौशला नंदन तब तो तुलसीदास जी लिखते हैं तुलसीदास जी जो है रामनवमी का तिथि है वो लिख रहे हैं रामनवमी का तिथि का दिन और राम जी का आविर्भाव और चिंतन कर रहे राम जी का क्या सुंदर जो है कैसा सुंदर जो है कभी भी तुलना नहीं होता फिर भी सोचे कि जगतवासी को हम कैसे समझाएं हम तो लिख रहा है उसने क्या की अभी सोचे कि देखो चंद्रमा का साथ तुरंत सूर्य का साथ तुलना किया जाए बल तेज वस्तु या तो स्निग्ध कोई चंद्रमा का साथ तुलना की स्निग्ध वस्तु बाद में सोचे तेज तो हो ही नहीं सकता सूर्य इतना तेज है भगवान राम जी का जो आविर्भाव इसके द्वारा इतना स्निग्ध प्रेम फैल रहा है चारों ओर जो ज्योति है इतना आनंदमय है इसमें सूर्य सूरज जी का ज्योति का साथ बिल्कुल तुलना होनी नहीं चाहिए उसके बाद चंद्रमा का साथ सोचा अरे चंद्रमा में इतना कलंक है कैसा हम तुलना करें बाद में क्या की तुलसीदास जी बोले जो है जी क्या की अंतिम में हार कर बोल दिए रघुवर के मुख समान रघुवर मुख बनिया रघुवर का मुख जो है मुखमंडल जो है रघुवर का जो सुंदर जो है कैसा बने भले रघुवर का मुख रघुवर का मुख जैसा है ऐसा ही रघुवर का मुख अर्थात उपमान उपमान उपमा समास जो है एक ही है इसमें अलग कोई उदाहरण दिया नहीं जाएगा कि जगत में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसका जिसका प्रमाण देके हम बोले कि राम जी का सौंदर्य ऐसा है ये बोल ही नहीं सकता इसलिए तुलसीदास जी एक ना गान लिख दिया कितन लिख दिया सुंदर ओ तो तुलसीदास जी का जो रामायण है वो तो है ही है इसके बाद बहुत सारे कीर्तन भी लिखे सुंदर तुलसीदास अति आनंद अति आनंद अति आनंद तुलसीदास अति आनंद निरिखे मुखार राम जी का जो मुखारबिंद है देखे तुलसीदास आनंद से तो झूमने लगे लेकिन कैसे उदाहरण दे बाद में बोले तो तुलना नहीं दिया जाएगा तो बाद में बोले बाद में हार कर बोल दिए रघुबर के मुक समान रघुवर के मुख समान रघुवर मुख बनिया रघुवर का जो मुखमंडल है रघुवर का मुखमंडल ऐसा ही है बहुत सुंदर है इधर परिवेश नहीं गाने का जो भी है ऐसा ही है अभी जो ठाकुर जी का आविर्भाव ये कृष्ण भगवान का आविर्भाव ये अभी जेलखाने में जो है ये वसुद कृष्ण का आविर्भाव चतुर्भुज रूप पकड़ कर आविर्भाव हुए और इधर जो है बोले आपको याद दिलाने के लिए कि पूर्व जन्म में आप भजन किए वसुदेव देव की भजन किए और कृष्णगर्भ जो है और जो और जो धोराध्रोन जो है ये नंदो और जशोदा नंदो जशोदा जो है ये भी तपस्या किए बड़ा भारी बहुत पहले जो भी है ठाकुर जी बोले ठीक है हम आविर्भाव हुए लेकिन हमारा माफी कोई नहीं है हमको ही आना पड़ेगा ऐसा करके बोले तो आया तो ठाकुर जी ने बताया अभी याद दिलाने के तम एव पूर्व सर्गी अभूपृष्णि स्वयं भूवे सतीय सुतपा नामो प्रजापति रकलमसहा जुबाबोई ब्राह्मणादिष्टो प्रजा सर्गी सदा जदा तत जदा तो, तो तो नहीं होगा जदा ज्यादा होगा होना चाहिए जो भी है जो इधर जो है युवम बोल तमेव पूर्व सर्गे अभू पृष्णि स्वयं भुवे सती स्वयं भुव में जो है तुम लोग तुम लोग जो है पूर्व सर्गों में सुतोफा नाम कृष्णगर्भ जो है आपका जन्म हुआ था सुतफा आपका नाम ये, भी ये आपका जो पत्नी और ब्रह्मा का आदेश से युवम वो ब्राह्मणादिष्टो प्रजा स्वर्गी सदा रथ है जा सर्गो ब्राह्मण आदि सर्गे जदा हम रत प्रुजा जिस समय ते पा, ते पा ब्रह्मा आदेश दिए प्रजा स्वर्गो प्रजा को बढ़ाओ ऐसा आदेश किए इस समय रेगुलेट करो क्या कि बोले संद्रिय ग्रामम तेपा तेपाथे थे परम बोले इसके बाद ब्रह्मा जो आदेश किए ब्रह्मा का आदेश के अनुसार प्रजा सर्गो को बढ़ाने के लिए प्रजासर्गो को विस्तार करने के लिए संयम इंद्रियों का तुम लोग सब सारी इंद्रियों को एकदम वश्यभूत कर इतना सुंदर तपस्या किए उसके बाद हम आविर्भाव के आपका सामने बोले आप पूछे जब ठाकुर जी हम पूछे तो क्या चाहिए आप बोले को लड़का चाहिए आपका माफिक हम बोले हमारा मापिक तो लड़का होता ही नहीं तो हम हम हम आपका आविर्भाव होंगे तो ऐसा जो आविर्भाव प्रसंग है बड़ा अद्भुत प्रसंग है जीवो को संयपाद आदि शास्त्रों का गुप्त प्रमाण है विभिन्न संहिता में पुराण में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव जो है वसुदेव रूप वसुदेव कृष्ण जो है और इधर जो है कारागार में और जो वास्तव जो है आपका नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव जो है वो कहां हुआ भले वो हुआ था गोकुल में गोकुल में ओ न, नंद में जहाँ गुप्त रूप में आविर्वाह हुआ था भगवान श्री कृष्ण आ इधर प्रसंग है कि वसुदेव जी वसुदेव जी दे, देखे ये जो आविर्वाद होने का बाद जब बच्चा बनके गोदी में सो गए हैं तो पहले तो बताए सब तुम लोग भजन किए थे इसलिए हम आविर्वाद हुआ उसके बाद बच्चा बनके गोदी में शयन किए उसके बाद पहले आदेश कर दिए हमको ले रख के आओ कहाँ गोकुल में छोड़ के आओ हमको वसुदेव बोले बोले कैसे जाए हम बोले सब समाधान हो जाएगा आप उठा के मेरे को उठाओ गोदी पे सारे समाधान हो जाएगा गोदी में उठा कर जब चलना शुरू किए तो जेल खाने का जो ताला है ताला खुल गया और अपना हाथ में जो सिकली है पैर में बेड़ी है हाथ में बेड़ी है सारे खुल गया उसके बाद वो बच्चा को लेकर पूरा बाहर गए जमुना का तीर गई जाने का बाद देख जमुना भा बड़ा भारी पानी है ऐसा लहर चल रहा है और हम कैसे जाए तो इसको जो ये जो परिस्थिति है इस परिस्थिति में बच्चा को ले जाना संभव नहीं अब बारिश भी हो रहा है कैसे हम जाए इसी चिंता में थे इस समय में गिदर है सीगल सीगल जो है सिगल और जमुना नदी को पार करते हुए गए अरे राम राम सीगल पार करते हुए गए तो मतलब ज्यादा पानी नहीं होगी हम भी पार हो जाए बच्चा को लेकर पार है और जितना समय तक तो इधर से जेल खाने से गोकुल तक पहुंचने का जो समय है उस समय अनंत देव जो अनंत देव पीछे में फोनाविस्तर करके ठाकुर जी का सेवा किए ठाकुर जी कब सेवा की ए अनंत देवी ऐसा करके पूरा ठाकुर जी को लेके गए एक भी बूंद बारिश नहीं गिरने दी लेकिन यमुना देवी बड़ा उछल पतल की यमुना नदी बोले ठाकुर जी आप जा रहे हो आपका चरण का स्पर्श हमको नहीं देके कैसे जाओगे तुम बोल के लाला ने क्या किया गोदी से यमुना नदी में गिर गया इच्छा करके गिरने के बाद पैर को दिया तो वसुदेव जी पागल हो गया उसके बाद लाला को उठाए जल्दी जल्दी उठा कर ले लिया यमुना का भी इच्छा भी पूर्ति हुई उसके बाद गोकुल में जब पहुंचे वो जिस जगह जन्म का जो घर है जन्म गृह जो घर है उस घर में जसोदा मैया अकेली थी और जोग जो है क्या की जोग का सब ये सब लीला है जोग क्या की जब वसुधेव जी गए उधर पहुंचे तो पहुँचने के साथ साथ क्या हुआ पहुँचने के साथ साथ ये बच्चा को विस्तारा में रखा बोला उधर रख के आओ उधर जे कन्ना दिखाई पड़े कन्ना को उठा कर लाओ ऐसा आदेश था तो कन्ना को जब उठाए कन्ना को गोदी में उठाए बच्चा को रखे वसुदेव जी देखा ही नहीं बाजू में और एक बच्चा था और एक बच्चा ए वो, वो जो बच्चा है वो नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण लेकिन ठाकुर जी का जुग में ऐसा प्रभाव है वसुदेव जी देख नहीं पाया और ये बच्चा को जब विस्तारा में रखा ये बच्चा वो बच्चा के साथ सब हो गया, मिल गया जी सही बात का सुंदर सिद्धांत हो ये जो कृष्ण हैं, ये नंदनंदन से कृष्ण के समा गया और कुछ को पता नहीं चला कि कहा इसलिए बड़ा मुश्किल है इसके बाद जो जसदा मैया पुरुषोभ का जो कष्ट है इसमें लीला है ये जुगुमया का कृत है सब जुगुमया है प्रसव का कष्ट के मारे सो गए बेचैन वो अनुभव में नहीं आए कि कौन बच्चा लड़का हुआ का लड़की हुआ कुछ नहीं समझ पाए क्योंकि एक साथ दो आविर्वा हुआ एक लड़की जसोदा मैया का कोप में क्या दोनों एक है नंदनंदन श्री कृष्णो और दूसरा है क्या जोग मैया।, आ, मैया का कोई ख्याल नहीं कोई बच्चा हुआ लड़का हुआ का लड़किया मैया दोनों हुआ कोई ख्याल नहीं सुबह में जब आंखें आस्ते आस्ते खुला तो देखिए एकदम मरकत मनी जैसा बच्चा वाह वाह कर रहा है अरे बाप ऐसा है और नंदो गांव में जो है ये जो, जो तुम्हारा गोकुल नंदो गोकुल अभी तो नंदो नंदोग्राम में नहीं गया नंदो नंदोग्राम में बाद में जाएगा नंदो गोकुल में जो है आनंद के एकदम बार छा गया एकदम पागल हो गया सारे आदमी जो है खबर चल गया नंदो बाबा का नंदो को नंद नंदो को, नंदो भाईयो जय कन्हैया लाल की ऐसा ब्रुजवासी लोग बोलते हैं, हैं वो तो ब्रुजवासी को बोलते हैं, इतना आनंद है इतना आनंद पागल हो गया और उधर जो है वो सुदेव जी धीरे से चुके से, बेटिया रानी को लेकर ले जो घुमाया उसको जेल खाने में आ गया जेलखाने में घुसने का बाद साथ, साथ जेलखाने का ताला लग गया और जेल खाने को जो हाथ का बेरी जो है वो लग गया ऑटोमेटिक लगने का बाद वो जेल खाने का अंदर बच्चा जो है रोना शुरू कर दिया वहां वहां करके कंसो का जो कंसो का जो जेल खाने में जो पहलदार है निकालने का टाइम में तो जोग के का कृपा से उसको सुला दिया था वो में आ गया था जस ऐसे ही निकल गया था निकालने का टाइम में अब जब जोग का यही फंक्शन है जोग माया जब जो अनुकूल प्रतिकूल सब करते रह, करती रहती और अभी जो बच्चा का रोना सुनकर जेलखाने का जितना सारे आदमी हैं सब एकदम जगृत हो गए अरे बच्चा, बच्चा हुआ बच्चा हुआ बोल के दौड़ के गए कंसु के पास कंसु के पास कंसू ने क्या किया पागल का मापिक सोया हुआ था अभी नहा हुआ कुछ नहीं किया क्या ऐसा बोल के पागल का मापिक उधर से दौड़ के आए जेलखाने में जेलखाने में आके देखा एक बच्चा है वो तो लड़की है फिर भी लड़की को जोर जबरद छीन लिया देवकी मैया ने रो के कही कि बट भैया ये तो लड़की है आपको तो लड़का मारेगा इसको छोड़ दो कम से कम और नहीं हम किसी को विश्वास नहीं करते करके छीन लिए ले, छीन लेके ये ये जो, जो, जो उसको ऐसा करके एक आचार मरा पत्थर के ऊपर जैसे पहले छो सात लड़का को छ लड़का को मारा था सातवा था बलराम आठवान भगवान श्री कृष्ण इसका प्रसंग स्वयं कलिन उद्यमी से हमें बताएंगे खुल तब तो, तो विश्लेषण जो है करें ऐसा मारा तो हाथ से वो बच्चा जो है निकल गई आके अष्टभूजा होके मूर्ति दर्शन दिए कि जो है क्या बिन्ध्याचल वासिनी होके वो मूर्ति अभी भी है वो मूर्ति बिंदाचल में जाओ तो ये जो है ऐसा और वहां हाँसते हंसते बोले हमको मर के क्या करे तू तेरा मौत जो जिससे हो तो आविर्भाव हो गया <laughs> बोल दिया ऐसा उसको और टेंशन आ गया महाराज कहा जाए हमारा जन्म हो गया कहां जन्म हुआ कौन जाने और उन्होंने कंसों ने क्या क्या बड़ा बेचैन हो गया टेंशन फील गया एकदम पागल हो गया उठते बैठते खाते सोते पागल हो गया अरे राम राम हम क्या करे हम क्या करे अभी कहा जाए पानी पीने जाए तो पानी के अंदर में कृष्ण दिखाई देता और नहाने जाए तो नानी का अंदर में पानी अरे बाप रे बा डर के मारे जहां भी कुछ भी करने जाए उसमें डर जहां जाए वो चिंता सताते रहते एकदम बिल्कुल उसका बेचैन नहीं पैदा हो गया एक मुहूर्त ऐसा समय नहीं जिसमें सोए आराम से ढंग से कुछ नहीं है ऐसा ऐसा हो गया तो वो अनुमान लगाया विचार लगाया क्या किया जाए उसके बाद धीरे धीरे कंसों ने विचार करके बोले तो हम तो समझ नहीं पाते कि कौन बच्चा मेरे को मारे तो ऐसा करे तो जितना सारे बच्चा है जितना साहे दस बारह दिन का पंद्रह दिन हुआ सारे बच्चा को मारो तो किसी पता नहीं कौन बच्चा हमको मारे तो सब बच्चे को जितना पैदा हुआ ब्रज में सबको मारो सबको एक साथ मार दो जिसका जो बच्चा हुआ है मार दो हा ऐसा करते करते जब कंसों का अत्याचार एकदम एक्सट्रीम पॉइंट कंसों का अत्याचार एकदम इतना बढ़ गया कि मत पूछो उन्होंने सारे लगा दिया धीरे धीरे किसको बोले जितना सारे वसुर लोग जो है सबको लगा दिया सबको सेवा में लगा दिया कौन भले देखो पुतना को लगा दिया पुतना को लगा दिया तीनों वर्त को लगा दिया सकता सुर पहले गोकुल में यह सब उसके बाद उसके बाद हम एक एक करके बताने जाए तो समय लग जाएगा आपको ध्यान है थोड़ा बहुत जो तत्व -तो विचार करने वही हम करेंगे इसका ऊपर में अटेंशन है ज्यादा तो ये सब लेला तो अच्छा है लेकिन सब बोलने जाए तो समय नहीं होगा तो गोकुल में इतना सारे मुसीबत यहां पर है कि मत पूछो ब्रजवासी जो है इसका प्रसंग हम बाद में आएंगे प्रसंग जो है बाद में आए इधर जो है गोकुल में जो नंदन भगवान श्री कृष्ण का आविर्वाद हुआ इसका बारे में भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है नंदात्म जो ये नंदात्मजो जो है ये लिखा हुआ है अतः ये जो नंदो का आत्म जो है जैसे नंदो का ही लड़का लेकिन वस्तुदेव जी के बारे में ऐसा नहीं लिखा हुआ है आत्म जो नहीं है लिखा कि नंदो आत्म जो ऐसा लिखा हुआ है, जसोदा नंदन ऐसा है इतना बड़ा सम्मान दिया इसके बाद जो है चारों ओर खबर फैल गया चारो ओर आनंद के मारे ब्रजवासी लोग झुमने लगे और नंदो बाबा का घर में एकदम लाइन हजारों हजारों ब्रजवासी हजार आना शुरू कर दिया बालक को दर्शन करे और आनंद से झुमने लगे ये संगीत बुजवासी का बहुत सारे संगीत है और सब गाना शुरू कर दिया और होली शुरू हो गया होली कैसे होली शुरू गया बजे दूध दही माखन इससे कोई अगर किसी को देखे तो इसका ओढ़ मक्खन का जो एक डेला है मुख में दे दिया था। जैसे घुंटा देता कंडा थापता है ऐसा इतना माखन का डेला मुख में दे दिया मुख परिसर गया वो वैसे पूरा रास्ता जो है नंदो नंदो गोकुल तक पूरा एकदम दही और दूध और माखन से पूरा भरपूर जाने जाया नहीं जा सके जाए कैसे जाए कोई गिर जाए फिर उठे नया नया कपड़ा बन गया मोटी है पतली है साफ दौड़ रही है ऐसा और जिसका साथ जिसका भी दर्शन हुए तो एक ही बात है एक ही बात है वो बात कैसा है वह के नंदो भाईयो जय कनाइया लाल की और भाई ब्रुजवासी लोग कहते हैं कि हाथी देने घोड़ा देने आर देने पाल की ऐसा बोलते हैं। बड़ा आनंद का प्रसंग है उसके बाद जो है जो जिसका साथ देखा हुआ वो अगर देखने के लिए जा रहा है तो पहले पूछ रहा है कैसो देखो लाला लाला को कैसे देखो कैसा देखा ब्रुजवासी का भाषा है कैसे कैसो देखो लाला लाला को जो देख के आए कैसो देखो लाला तो लाला का जो वर्णन है वर्णन करते करते वो रास्ते में खड़ा हो जाता है लाला देखने के लिए जा तू देख क्या जैसे हमारा इधर है देखो भगवान चैतन्य महाप्र का जब आविर्वाद हुआ तो आविर्वाद होने के साथ साथ सारे देवता लोग आने मनुष्य रूप पकड़ कर आए और ये जो सीता ठाकुरानी ये सीता ठाकुरानी जोगमाया समझ लो सीता ठाकुरानी जो है अद्वित तो गुसाई का जो पत्नी सीता ठाकुरानी ये जो है, जो है जोगमाया सीता ठाकुरानी को पहले तो को से भेजे जाओ जल्दी जाओ तुम जाओ जल्दी और पालकी करके जितना सारे सोने का गहना कपड़ा सौगंधित वस्तु खाने का वो सारे एकदम लेके एकदम आनंद से मारे पालकी करके सीता ठाकुरानी आई आके जो हमारा मिस्र जगन्नाथ मिश्र का अंगीना में उतार उतारने के बाद जो आनंद हुआ कितना कुछ लाए बालक को देखने से ही सीता रघ ने पागल हो गया बोले ये तो किस नहीं है, सिर्फ मात्र तो देखी भी सिर्फ रंग जो है वो अलग है ये है काला ये है धोला भी नहीं है सोने का वर्ण धोला तो बलदाव जी <laughs> बोले ऐसा कभी देखा ही नहीं क्या बालक है अरे बाप रे बाप गोदी में लेके चुम्बन किया आदर किया आशीर्वाद किया <laughs> ठाकुर जी को आशीर्वाद किया ऐसा ही है ब्रजवासी लोग सब नाचना शुरू कर दिया और बाबा क्या की जितना सारे संपत्ति है घर में नंदो बाबा का संपत्ति कोई कम नहीं है, है? नंदो बाबा का घर में संपत्ति कोई नहीं है कम नहीं है नौ लाख गाव गौ माता है अगर नौ लाख गौ है तो विश्वहानु महाराज का उससे ज्यादा है क्योंकि राधारानी का संपत्ति ज्यादा है ना बारह लाख इसका नौ लाख है तो इसका बारह लाख <laughs> ऐसा ही है, है बड़ा आनंद भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सारी लीला ऐसा है जितना सारे संपत्ति को दान की दान करने के बाद संतुष्ट ने और दान किया जितना सारे ब्राह्मण वैष्णव शुरू का दिया एकदम उजार करके दान कर रहे पूरे ब्राह्मण वैष्णव को उसके बाद उसका सस्तयन क्रिया जो शांति सस्तयन जो है सब किया गया बड़ा आनंद से ब्रज में एकदम हल्ला मच गया वो सोचा हम लोग सोचा कि नंदोबावा को, को गई लड़के लड़का नहीं होगा और जसा महिया भी उम्र हो गई और उसमें कैसे लड़का हो सकता अब ठाकुर जी के पास हुआ एक ही लड़का बच की राजा है नंद बाबा और नंद बाबा को लड़का को लेकर चारों ओर आनंद ही आनंद इस समय क्या हुआ ब्राह्मण वचनों को बुलाया गया वो लोग सूती करके उसको सब कुछ करा जातो संस्कार जो कर सब कराया जातो संस्कार सब कुछ कराया लेकिन वो जो वसुदेव कृष्ण इसका नहीं हुआ इसका हुआ इसका हुआ ठाकुर जी का ऐसा ही खेला इसके बाद जो है धीरे धीरे जो है बालक जो है पालन पोषण इसका बड़ा प्रसंग है बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग है इसके बाद कम का अंदर में इतना टेंशन आ गया इतना टेंशन आ गया कि ऐसा करे कि पता नहीं कि कौन मेरा मौ, कौन मेरा मौत बन के आ जाए ये ऐसा करे सब बच्चा को सब बच्चा को मार दो जितना पंद्रह दिन का अंदर जितना सारे बच्चा पैदा सब मारो मारना मारने के लिए ए पुतोना को लगा दिया गया पुतोना लगा दिया पुतना है जो बकासुर का भगनी बोकी उसका नाम बकासुर का भगनी है उसका नाम है बोकी और पुतोना पुतना का जो गांव है उसी गांव से मैं गुजरते हैं उधर जो परिक्रमा चौरासी लगाते जंगल में उस समय जो शांतनु महाराज जहाँ तपस्या किए सतोहा उसको बोलते हैं में सतोहा शांतनु कुंड कुंड छोड़कर फेचड़ी गांव फेचड़ी मैंने वहाँ खेचड़ी है आकाशपाथ में जा सकता है ये राक्षसी है इसका नाम गांव का नाम फैचड़ी गांव वो जो है वो गांव पुतना का गांव है अभी भी है पुतना का गाँव ये कोई गप नहीं है लोग बाकलपुर जो है वो सब बक, बकासुकर गाँव है कोई जानता नहीं गए गप है गप नहीं है सारे जो गांव हैं अभी भी चलो दिखाते पूरा बाकलपुर मतलब गांव गांव है है है फेचरी मतलब जो ये है, इसका है। पुतना, का, पुतना रहती थी और बहेज जहां इंद्रो नीचे आया आनुर का नाम जो जो गांव हैं जो जो सब जहां रासुआ था परास सब एक एक गांव का जो कृष्ण लीला किया वही गांव है उसी सब कुछ है लेकिन मायादी माया का माया देवी का ऐसा प्रभाव है किसी को अनुभव ना है संभव नहीं माया देवी ऐसा प्रभाव विस्तार की आप जाके देखोगे शहर है ये क्या हो रहा है इधर ऐसा सोचोगे तो पुतना देवी पुतना को जो है लगा दिया इधर जो है ऐसा लगा देने का बाद हम तो संखेप में कह रहे हैं और पुतना को लगा दी मारने के लिए अब उतना क्या करे सारे बच्चा को मारते मारते जो है अभी जो है उधर महावन जो है महा महावन में जो है वहाँ पहुंची पहुंच के एकदम लक्ष्मी देवी जैसी रूप बनाई क्योंकि राजमहल में प्रवेश करे तो ऐसे होनी चाहिए प्रभावशाली वो अपना माँ माया के द्वारा ऐसा बेसरचाई कि लगे कि दूसरा लोखी आ गया लोक्षी देवी इतना सुंदर एकदम और धीरे धीरे पायल का आवाज करते करके ये राजभवन में जो नंद बाबा का भवन है उसने प्रवेश की और जो है यशोदा माँ और रोहिणी माँ देखते रह गई देखते रह गई बोले क्या है कहाँ से आया या तो वैकुंट से आया होगा नहीं तो इतना सुंदर जोधि इधर कुछ नहीं है संभव नहीं है ऐसा करते करते देखते रह गए और सीधा आई आके बच्चा को गोदी में उठा लिया बोले ना राजरानी है राजरानी है तो वो अगर आई तो मेरा बच्चा को आदर करने के लिए करने दो करने के लिए आई और जो बच्चा है बच्चा को लिया भी गदी में बच्चा को गोदी में ले ली लेकिन यशोदा माँ और जो है रोहिणी माँ सब देखते रहेगी कुछ बोली नहीं कैसे सास्त्रकारों ने बताया जहा कृष्णो तहा नहीं माया रोधिकार जहा कृष्ण रहता है वहाँ तो माया का कोई अधिकार नहीं है वहां कैसे पुतना जैसे माया कैसे आई ये प्रसंग आता है इसका उत्तर ठीक कारण विश्वनाथ चौको आदि उधर लिखा है जी ये जो भगवान श्री कृष्ण का सामने माया आना संभव नहीं है क्योंकि वैष्देव जी का वैज्देव जी जब ठाकुर जी के दर्शन किए थे ठाकुर जी को देखे और माया पीछे में माथा निचू कर कर दर किए थे दूसरा स्कंद में हम दूसरा पहला स्कंद में हम वर्णन किए थे और इधर जो है हालात ऐसा है कि माया भी आई और भगवान श्री कृष्णों का प्रभाव ऐसा है कि माया कभी भी टिक नहीं सके हैं लेकिन इधर कैसे आया इधर कैसे माया आई मतलब इसलिए कि ठाकुर जी का ही इच्छा ठाकुर जी का खुद का इच्छा ये जोग माया ये महामाया नहीं सजन विमोहीन माया विमुख जन विमोनी माना दो किस्म का माया जो लीला है भगवान का जो लीला है लीला पुष्टि करने के लिए ठाकुर जी का जो जोग माया है ये जोग माया दो किस्म का रूप दो किस्म का रूप पकड़ कर काम में आती एक है सजन सजन सज्जन विमुख विमुखर माया सज्जन सज्जन व्यक्ति को मोह में डाल दे इच्छा करके और विमुख जन मोहिनी माया सज्जन मोहिनी माया ये सज्जन मोहिनी माया अंतरंगा माया है माया ने ऐसा कर दी इच्छा करके कि कृष्ण का सामने भी ये जो आई ऐसा कृष्ण इच्छा का अनुसार लीला देवी लीला जो जो माया देवी ये समाधान की कृष्ण का इच्छा का अनुसार पुतना देवी आई कृष्ण की इच्छा नहीं तो पुतना आने का संभव नहीं ऐसा करके पुतना ये बच्चा को गोदी में ले ली और ऐसा स्तन में अपना स्तन में विष लगाकर अपना स्तन में विष लेपन करके आई थी मारने के लिए बच्चा को बच्चा को गोदी में उठा ली और उसके बाद स्तन पिलाने के लिए व्यवस्था की और गोपाल ने कहा कि छोटा सा छोटा सा बच्चा इतना छोटा और बालक बालक क्या कि स्तन पान करने का बहाना की उसके बाद स्तन पानने का स्तन पान करने का बहाना से पूरा जो प्राण है उसका प्राण को खींच के ले लिया बाहर जब प्राण को खींचा इतना है बच्चा है एकदम मासूम बच्चा इतना छोटा लेकिन जब स्तन पिलाया बीस, तो है ही है कालकुट विष तब गोपाल ने क्या की उसको एकदम ऐसा पान की इसके साथ उसका जो प्राण है प्राण ने निकालना शुरू कर दिया तो एकदम चिल्लाया क्या करे पुतना का चिल्लाया पुतना इतना जोर चिल्लाया कीरा पूरा ब्रज में एकदम हाहाकार मच गया क्या हुआ कैसे आवा ऐसा आवाज कैसे हुआ उस समय जो है उस समय जो है जितना सारे जो बच्चा संतान पैदा हुआ असली कंसों को दूध दही घृतो जितना सारे सामान है लेके सकट सकट मन लग बारी इसमें सारे लेकर कंसों का उधर गया था सारे ब्रजवासी जो है नंदो उपानंदो अधिनो सारे जो है सकट एक एक गो गु, माता का जो बैलगाड़ी जो है बैलगाड़ी करके कंक्षों का लिए भेंट कंक्षों को कंशो को भेंट देने के लिए सारे वस्तु लेकर उधर चले मथुरा और मथुरा गए मथुरा जाके राजा को सारे भेंट दिया भेंट देने का बाद जो है वसुदेव जी का साथ उसका साक्षात हुआ वसुदेव बोले बोले कंको को विश्वास नहीं देखो गोकुल में उत्पाद हो सकता संभावना है को कोई विश्वास नहीं राष्ट्र के द्वारा बड़ा उत्ताचार हो सकता तुम जल्दी चले जाओ भैया बोल के ऐसे दोनों ही भाई दोनों मैया का कुक में हुआ था ये एक एक ब्राह्मण ये वैश्व एक इसलिए वस्ुदेव जो है आ, ये इसका जन्म ऐसा है इसका जन्म ये बैश् हुआ जो भी है ये होने का बाद क्या हुआ बोले तो गोकुल से जल्दी जल्दी आने का प्रयास किया कौन बोले हमारा नंद बाबा आदि जल्दी जल्दी कैसे क्यों लग रहा है इधर में में मन में ऐसा विचार किया कि क्या हो सकता अनिष्ट मेरा लाला का ऐसा हो सकता ऐसा विचार करके जल्दी जल्दी, जल्दी आना शुरू कर दिया इधर इतने में जो देखा कोई पुरुष नहीं है मतलब ये नंद बाबा नहीं है कोई नहीं है उदीनंद कोई नहीं है इतने में क्या क्या उतना आई और ऐसा अवदमा किए और जब स्तन पिलाने का वाहना की और तब की क्या की मैंने तस्मिन स्तनन, तस्मिन स्तनम दुर्जरो बीर्ज मूलवनम घोरम अंकमादोर शिश बोलचन शिशोर ददो अथ और गारम कराभ्याम भगवान प्रपीड्य समम रोषो समित अभिवाद। गोपाल बाल गोपाल का गुस्सा आया पान कराने के लिए आए त्याग बोल के जोर को एकदम जोर से आकर्षण किए पान करने का उस समय करके चिल्लाना शुरू कर दिया मैं छोड़ दे, बच्चा कैसा बच्चा है रे बाप रे बाप रे बाप सा मुंच मुंचाल प्रभाष ने निष्पिड मान खील जीव मरमणी मुहु ने रुरोधा भुजो मुहू प्रसन्नता चार चोर चोर मेरे को चोर चोर ऐसा चिल्लाना शुरू कर दी सांच मुंबई थी प्रभासिनी राक्षस राक्षस ही है पहले तो देखो ऐसा रूप बना के आई थी अभी देखो राक्षस का मूर्ति प्रकट हो गया पहले तो बना के आई थी एकदम देवी का मूर्ति अभी जो गोपाल एकदम व्यवस्था कर दिया तो राक्षस का मूर्ति प्रकट हुआ हाँ करके ऐसा राक्षस का मूर्ति राज बचाओ बचाओ करके पसीना पसन्न घाम पसीना पसीना आने लगे आने लगे और रो रो दो एकदम रोने लगी एकदम बचाओ बचाओ करके और गोपाल जो है गोपाल को बोले छोड़ो छोड़ो छोड़ छोड़ मेरे को मानो की हमारा टीका करने बदले जैसे कि लगता है गोपाल तो छोड़ी नहीं गोपाल तो बिल्कुल छोड़ा नहीं गोपाल पकड़ जैसे थी ये जो है गोपाल जैसे कि कि लगता है गोपाल जी कह रहे हैं कि देखो तुम मैया बन के आई मेरा पास तो मैया का गुथी उसको दे दी गोपाल जी और बोले तुम छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ कर बोले चिल्ला रही हो लेकिन हम कैसे छोड़े मेरा नियम है किसी को पकड़ता नहीं हूं अगर किसी को पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं हूं मेरा नियम है किसी को पकड़ता नहीं हूं अगर किसी को पकड़ लिया उसको छोड़ता नहीं मेरा नियम यह है मैया तुम बोलो छोड़ो छोड़ो हमसे कैसे छोड़े छोड़ा नहीं और गोपाल सुहित जो है पुतना दराम से गिर पड़ी और गिर पड़ी तो जैसे भूकंप हुआ इतना बड़ा शरीर और पुतना का जो हाथ है ऐसा करके गिरी गिरने के बाद पुतना जो हाथ है वो जहां गिरा था उसका नाम हुआ हाथरास हाथरास हो गया वो हाथ गया उधर इधर देखो एक ही गाँव का कैसा नाम है वह हाथ गिरा ऐसा करके गिरा तो हाथ गया वो हाथरास हो गया उसका नाम ऐसा हाँ। है वो उतना खाल है जहां उसका मुंडो माथा जो है इतना बड़ा ऐसा करके जो है अभी वसुदेव राज नंद महाराज बड़ा दौड़ के आना शुरू कर दिया हाय हाय भगवान शायद उधर कोई मुसीबत शायद उधर जो है बड़ा मुश्किल हो सकता मैं उधर कोई मुश्किल हुआ होगा बोल के जोर के जोर दौर क्या आ रहा है आते आते देखे चंदन का वह, वह जो है जो है धीरे आए आके पूरा ब्रज में हाकर मच गया कि गोपाल को उठा के ले गया पुतना राशी और गोपाल जो है ऐसा हालत हुआ उसके बाद ढूंढते ढूंढते देखा पुतना एकदम का जो स्तन पकड़ के जैसे गोपाल है वैसे ही गोपाल है स्तन पकड़ के ऐसे बैठे कुछ नहीं हुए गोपाल को उधर से उठा के ले और और इधर जो है बहुत प्यार किया और रोना शुरू कर दिया हाय हाय हमारा गोपाल आज खत्म होने का चक्कर वैसा कैसा हालत है देखो हाय हाय कैसे रोना शुरू कर दिया और जो है उसके बाद सारे ब्रजवासी मिलकर जितना सारे ब्रुजवासी जितना सारे हैं ब्रुजवासी लोग जो है वो बड़ा चिंतित हो गया अब पुतना का पुतना का सत्कार कैसे किया जाए पुतना का सत्कार बोले सब ब्रुजवासी मिलकर ब्रुजवासी का मिलकर क्या की ना पुतना का जो शरीर है हाथ आंगी आंग, उंगली जो है पैर सब टुकड़ा टुकड़ा करना शुरू कर दिया कितना इतना बड़ा शरीर को कैसे जलाए शरीर को टुकड़ा टुकड़ा किया अंगली को टुकड़ा किया हाथ पैर सबको टुकड़ा खंड खंड करके और चीता एक-एक अलग अलग चीता बनाए चीता में दे दिया उसके बाद जलने का टाइम में इतना चंदन और जो ये है उसका चारों चंदन का सुवास चंदन अगरू चंदन अगरू जैसा सुगंध है ऐसा चारों चारोर फैल गया किस लिए की कि गोपाल जी स्वयं उतना का जो स्तनपान की जब भी वो मारने के लिए आए तथापि आई थी मानने के लिए फिर भी गोपाल ने उसको धाई माता का गोती दान कर दी माता का गोती दान कर दी और ये जो है सारे ये जो सारे मिलकर से ने इसका शरीर को जलाया जलाने के बाद नंद बाबा का बड़ा टेंशन हो बड़ा चिंता चिंता तो ब्राह्मण वैष्णव को बुलाए बोले हमारा लड़का का ऐसा मुसीबत आया तो नंद महाराज को बोले जितना सारे ब्राह्मण बोले आपका तो लड़का जाना ही था अब देखो बच गया ठाकुर जी का शुक्र है ऐसा करके गौमूत्रों के द्वारा गोमूत्र के द्वारा गोपाल को स्नान कराया स्नान कराने के बाद उसको मंगलिक जो विषय है वो सब दान किया करने के बाद स्तुति किया और स्तुति करके पाठ किया पाठ करने के बाद स्वस्ती वाचन की ऐसा करके गोपाल का कोई अनिष्ट ना हो जाए इसका लिए सारे बुझवासी का अंदर में चिंता आ गया उसके बाद हुआ हुआसूर बना था तीन और एक तबे हुआ कैसे पहले गोदी में गोपाल सोया हुआ है ने बोली आज बच्चा इतना भारी कैसे हो गया हमारा तो मासूम बच्चा है छोटा और गोपाल ने इच्छा करके भारी कर दी शरीर को और बोले इतना भारी लग रहा है हरी राम राम बोले उठा के रखा है विस्तारा पे विस्तारा में जब रखा है तो एक द्वित्व तो आया बात रूपी आके गोपाल को लेके एकदम हवा कमा पे ऊपर चले गए हवा कमापी बोले मेरा बच्चा कहाँ गया बोले चिल्लाना शुरू कर दिया ये सुधा मैं देख ही नहीं एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया चारों ओर एकदम धूला धूला चारों ओर बाद में हाकर मच गया गोपाल हमारा कौन उठा के ले गया बोले बाद में देखे गोपाल जो है उसको उसको जो है उसको पकड़ा था ऐसे उसका गला पकड़ा था उसको उठा के ले गए तो गोला पकड़ा था ऊपर से दराम नीचे गिरा तो ये ये जो है तीना वर्तो और के एकदम खत्म उसका उपाल गोपाल जो है कुछ नहीं हुआ ऐसा करके उद्धार किया गोपाल को और जो है उसके बाद जो जन्म तिथि पालन कर तिथि तो पहले हुआ नंदोत्सव उसका बाद जो जन्म तिथि अगले साल पालन करने के लिए सारे बजवासी को बुलाए भोजन करने के लिए सारे जितना जितना सारे मिठाई आदि सब एकदम भरपूर को कितना खाओगे खाओ ऐसा करके व्यवस्था हुआ और इस समय मैया ने सोची कि गोपाल को ऐसा करें अभी धूप है थोड़ा और सकट जो है एक सकट रखा हुआ था सकट का नीचे गोपाल को सुला दिया और ऊपर जो है सकट के ऊपर जितना सारे मिठाई रसगुल्ला आदि सतना सारे हैं सारे भरपूर उसका ऊपर है और अचानक देखिए सब गप करते रहे आनंद हाँसी गोपाल का गान हो रहा है इतने में हुआ ये जो शकट है सकट जा अचानक देखिये ऊपर चला गया ऐसा कर सकट ऊपर चला गया ऊपर से दरा करके सुकट सकट गिरा सारे सकट कहां गया, ऐसा कैसे हुआ सकट कैसे गिर गया आप बालक जो है बोले मैया देखो ऐसा है कि ये बच्चा ने खेलते खेलते टुक ऐसा लासी दिया बोले हो सकता ऐसा इतना छोटा सा बच्चा है हाँ यकीन मानो खेलते खेलते ऐसा ऐसा प्यार करता था, करते करते पैर को टुक लगा दिया वो ऊपर चटा गया ऊपर से दराव हो गए बोले हो ही नहीं सकता हमारा गोपाल अन्य मुन्ने हैं कैसे हो सकता विश्वास नहीं किया बाद में देखा रे ये तो सकोटासुर गिर के सकोटास को खत्म कर दिया ऐसे जब होने लगे ब्रजवासी लोगों का अंदर में बड़ा चिंता भय ये गोपाल जो है हम लोगों का प्राण है गोपाल को मारने के लिए बड़ा अभी तो गोपाल नाम नहीं हुआ गोपाष्टमी जो है गोपाष्टमी काल है ना है है? है? आ, काल देखना बड़े आज गोविंद महाराज जी का आ, आ, तिरो, काल था काल जो भी है ठीक है चलो कोई बात नहीं तो इधर जो है ऐसा करते हुए नंदो सब नंदो जो जसोदा बाबा नंदो नंद जो जसोदा मैया नो बाबा उपानंदो सारे बैठ के मीटिंग की विचार करे दे तो बच्चा है तो हमारा प्राण है कि बच्चा को मारने के लिए कंक इतना समस्या कर रहे इतना ओसूर आदि भेज रहे तो बच्चा को लेकर हम इधर नहीं रहेंगे हम इधर से चले जाएंगे कहाँ बोले वृंदावन जाएंगे वृंदावन कहाँ जाए हम लोग इतना दिन से इधर गोकुल में हैं गोकुल ठीक है बोले नहीं गोकुल में नहीं रहेंगे बच्चा मर जाएगा बच्चा को मारने की कोशिश कर रहा है कोशिश कर रहे तो इसलिए हम लोग छाले चले जाएँगे दूसरी जगह बोल के क्या की बोले ये पूरा बच्चा को ले सारे एकदम जितना सारे ब्रजवासी है सारे सकट में अपना समान अपना अपना सामान सब लेके अपना अपना सामान सब लेके क्या की जितना सारे ब्रजवासी सारे चल दी कहा जमुना नदी पार करके जो उस पार जो वृंदावन है वृंदावन है पूरा आप वृंदावन ये जो शब्द है इसके द्वारा आप समझते हो जो वृंदावन जाते हो आप लोग वृंदावन शहर वो नहीं पूरा नंदगांव से लेकर जितना सारे कामवन सब वृंदावन कोई नहीं जानता नंदगांव में वृंदावन बाद में अलग अलग नाम पड़ा है, लेकिन वृंदावन नाम पूरा कामवन में वृंदावन वृंदावन तो ऐसा है सब उठाकर सारे सामान लेकर सारे चले गए एकदम उठ के और जाने का समय में जसोदा मैया जो है गोपाल को लेकर गोदी में बैठे और बैठे हुए गोपाल ऐसा करके पूरा लेके गए और छोटी को जो है वो जाएगा वहां थोड़ी समय के लिए रुके थे ये बच्चा जो जो जाने का समय में जो थोड़ा उधर भी थोड़ा दिन के लिए रुके थे इसलिए उसका छोटी को नाम है जो भी है ऐसे जो है गौरव मुनिया अभी जो है पहले तो ये तो बाद में हुआ गर्ग मुनि पहले ये प्रसंग है गर्ग मुनि जो है तीना वर्तों का बाद ये सब बाद जो गर्गो मुनि पैसे नंद जो जो वृंदावन जाने का प्रसंग थोड़ा बाद है बाद में हम तो पहले ही बोल दिया जल्दी जल्दी ये गर्ग मुनि आए गर्गो मुनि घूमते घूमते जब आए तो मुनि को प्रार्थना किए कौन नंद बाबा हमारा आप, आप जैसा महापुरुष आए हो तो ऋषि अब हमारा लड़का का नाम हमारा दो लड़का है ये जो है जो जो अब जो कृष्ण और बलराम दोनों हैं कृष्ण बलराम का नाम जो है ये दिया कौन ये ही दिया गर्गमुनि गर्गमुनि आए गर्गमुनि आने का बाद जो है वो बड़ा भारी प्रश्न हुआ उसका आरती उतारा उसको पैर झुलाया बैठाया उसके बाद नंद बाबा कहने लगे सुखदेव गुस्वय कहते हैं कि नंद बाबा बोले महत्वचल नमनी नाम दीन चेतसाम निश्चय साय भगवान भगवान कल्पते नान्य था खचित दीनहीन जो गृहस्थ व्यक्ति का घर में जब कोई संत महात्मा इतना ऊंचा कोटि का वैष्णव आये तो इसका कोई साधारण कारण नहीं है जरूर इसको बड़ा भारी ऊंचा कारण है बड़ा मंगलदायक है स्त्री भेजे इसलिए क्या कि आप थोड़ा हमारा गौरगो मुनिचो देखो ये जो गौरगोमुनि के देख के बाबा ने प्रार्थना की हमारे दो लड़का का नामकरण कर दो गौरगोमुनि बोले देखो जदु वंशों का जो जो वंश है उसका मैं जजवा मैं ब्राह्मण हूं मैं गुरु और हम अगर आपका लड़का का कोई जातो तो संस्कार करने जाए क्या वो लोग अगर समझ ले कि मैं ही चुपके से ऐसा किया आपका लड़का को समझ जाए मारने के लिए आए कंसो इसलिए हम हम हमसे नहीं होगा ये सब तो नंद बोले नहीं कोई चिंता मत करो आपको गौशाला में गौशाला का अंदर ले जाएंगे गुप्त रूप में किसी को नहीं बताएंगे ऐसा गुप्त गुप्त रूप में आपका जो आपका जो जो नामकरण है कोई किसी को पता नहीं चलेगा तो इसलिए क्या कि सुपविष्ट कृतातिथ्यम गिरा सुन्यतया मुनि नंदय्वा पूर्णस्व करवाचल इत्यादि सब बताएं उसके बाद बोले तव ही ब्रह्म विद्या हैं बालयोर अनयोर बाल जन्मना ब्राह्मण गुरु हो बोले ये जो बच्चा हमारा दो बच्चा है इसका नामकरण आप ही को ही करना है कर दो जल्दी और आप अगर नहीं करे तो बहुत मुश्किल आप कर दो वैसा करके प्रार्थना किए संस्कार आदि जो कुछ करना आपको ही करना पड़ेगा उसके बाद बोले जो कौशो अगर हम उल्टा समझ ले गौरगो मुनि बोले कौश पाप ही सक्षम तबो चाणक दुंदवे हाँ देव अष्टमो गर्भो नौ स्त्री भवि तुम्हारा अगर तुम्हारा साथ अनक दुन्दुवी अनक दुधुबी किसका नाम है वसुदेव जी का नाम है क्योंकि स्वर्ग से बद वजा उसका दूसरा नाम है अनक धुन्धुबी बोले आनंद दुंधुवी का साथ तुम्हारा दोस्ती है कोई हम अगर इधर नामकरण करे पाप पापमती अगर इसका दिमाग में आ जाए कि यही अष्टम गर्भ जो है कभी भी स्त्री नहीं हो सकता स्त्री नहीं कभी नहीं ये ग, उल्टा है चक्कर है जरूर कुछ चक्कर है इसका पीछे इसीलिए हम नहीं करना चाहते नंद कोई चिंता नहीं अलक्षित अस्मिन रहसी माम मामोइक को रोपी गो कुरु दिजो दिजात संस्कारम सस्ती व पूर्वकम आपको ही करना पड़ेगा आप थोड़ा चलो अंदर महल में अंदर चलो जहा जहा पीछे जहाँ गौशाला है गौशाला में आपको ले चलते वहां आप करो ऐसा करके एवं संप्रार्थित ऐसा जो बड़ा भाई प्रार्थना की प्रार्थना करके उनका साथ साथ क्या की एवं संप्र्थित हो विप्रह सचिकित्सित में चकार नामकरण गुरो रहसी बाल यो ऐसे बालक जो है दो बालक का नामकरण करने के लिए प्रचेषा की नाम तो नामकरण की आसन वर्ण स्त्रो ही अस्य जुगम तनुक्लो रक्त कृष्णता आसन वर्ण स्त्रो असो गृण तनु शुक्ल तथा इधानी कृष्णताम ग ऐसा करके सायंकालीन अधिवेशन में हम व्याख्या करेंगे इस विषय में कैसे कैसे कृष्ण जुग जुग में अवतीर्ण होते हैं और ऐसे अभी कृष्ण आया है गर्गो पूरा क्लियर बता दिया साक्षात पर अखिलेश्वर आपका घर में आविर्भाव हुआ ऐसा करके जांग ब्रह्म सुनवंती वेदय सांग पद क्रम उपनिषद गायंती यम शाम ग ध्यानावस्थित तदगते न मनसवा पसंती योगिना यदु सुरासुरस्म नम वांच कल सेवा सिंधु पति दान पापन वैष्णभ्यो नमो